एक वक्त की दास्तान है कि वहां एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम था क्लाउडी और क्लाउडी में एक बहुत ही होनहार मुसब्बिर रहता था जिसका नाम था अल्बर्ट अल्बर्ट अपनी पेंटिंग में इतना माहिर था कि कई मर्तबा लोग उसकी पेंटिंग को असली शहर समझ लेते वो अपने शहर के दौलतमंद लोगों के पोर्ट्रेट पेंट और वो जगी जगी अपना कैनवस उठाकर ले जाता और ऐसी ही कोई जगह ढूंढ लेता जहां वो बैठकर तस्वीर बनाता वो एक बहुत ही होनहार मुसवीर था वो सूरज डूबने की तस्वीरें बनाता और फलों और इंसानों के पोट्रेट बनाता और उसके बनाने पर वो हूबहू असली लगती लेकिन क्लाउड एक छोटा सा कस्बा बना वो दरिया जहां अक्सर अल्बर्ट सूरज डूबने की तस्वीर बनाने जाता वहां एक खूबसूरत सा दरख्त था अल्बर्ट को वो दरख्त बहुत पसंद था उसने कई मरतबा अपने कैनवस पर वही दरख्त पेंट किया था फिर भी वो उससे कभी ऊबा नहीं वो उस दरख्त से ऐसे गुफ्तगू करता जैसे वो इंसान हो ओ चलो <laughs> एलबर्ट को इसका एल्म नहीं था कि दरख्त पर कोई मौजूद था जो उसे सुन सकता था और उसे उसकी तस्वीरें बहुत पसंद थीं। ये थे पिकल, यानी एक परी। ये दरख्त उस पिकल के लिए उसका घर था। वो बहुत शर्मिली थी और उसे वो घने हरे पत्ते बहुत पसंद थे जो उसे महफूज रखते और ठंडक आता करते। मैं यक मुझे यहां से जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, पर मेरा घर तो यहां ही है। मैं ये जगह छोड़कर नहीं जा सकता। पर मेरे ख्याल से अब मुझे ये करना ही पड़ेगा। मुझे बस सिर्फ पेंट करना ही आता है, और अगर यहां मेरी पेंटिंग्स के लिए काफी खरीदार नहीं हैं, तब मेरे ख्याल से मुझे किसी और शहर में � پیگل باہت اداس نصر آئی اوہ مینے ایشادی کہ وہ جائیں مجھے اس کی پینٹنگ بہت پسند ہے اوہ اتنا نیک اور ایماندار انسان ہے میں لوگوں کو اس کی پینٹنگ خریدنے کے لیے آمدہ کیسے کر سکتی ہوں رکو یہ اصلی مسئلہ نہیں ہے دراصل اصلی مسئلہ یہ ہے کہ وہ کما نہیں سکے گا मैं ज़्यादा तादात में लोगों को उसकी पेंटिंग खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, पर मैं वो जो चाहता है उसे हासिल करने में उसकी मदद कर सकती हूँ। कुछ देर सोचने के बाद पिकल अपने दरख्त के खोल में फौरन गई और अपने काम में मशगूल हो गई। उसने पूरी रात काम किया और अगले दिन पिकल अपनी तखल दोपहर पहले की तरह जब एलबट अपने पसंदीदा दरख्त की तस्वीर बनाने के लिए गया, वहाँ एक पत्थर पर उसने वो पेंसिल देखी। वाह, ये कितनी चमक रही है। ऐसी खूबसूरत पेंसिल तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी। पता नहीं इसका मालिक कौन है? यकीनन मुझे इसे उठाना नहीं चाहिए था। अ उस दिन अल्बर्ट बिना दरख्त की तस्वीर बनाए रुकसत हो गया। वो बहुत बेचैन था कि उसने वो पेंसिल वहां क्यों छोड़ दी? पर वो किसी ऐसी शहर को नहीं उठाना चाहता था जो शायद किसी और की हो। अगले दिन अल्बर्ट अपने दरख्त के पास माकूल वक्त से कहीं पहले चला गया। दिल ही दिल में उसे ये उम्म मैंने इस जंगल के बारे में किस्से सुने हैं। शायद वो हकीकत हो, शायद उनमें कोई तिलस्म हो। एलबट ने पेंसिल उठाई और उसका मुआयना किया। उसने फिर अपना कागज निकाला और बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाने लगा। ये पेंसिल तो कमाल की है। मेरी ड्राइंग कभी इतनी खूबसूरत नहीं दिखी। ओह रुको, ये और जल्दी ही वहाँ एक असली पत्ता कागज पर पड़ा था। कैसे? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? एलबट्ट ने बहुत ही अहतियात से वो पत्ता उठाया और उसे एक तरफ रख दिया। उसे आजमाने के लिए अब वो एक सीप की तस्वीर बनाने लगा। जैसे ही उसने उसकी स्केचिंग खत्म की, तो उसमें जान आ गई। ओह नहीं, जरू एलबर्ट को भी इन खुशी हुई। वो खुशी से उछल पड़ा और दौड़ा दौड़ा घर गया। पिकल ने एलबर्ट को जाते देखा और उसे अपनी इस सुनहर मंद दोस्त की मदद करने में बहुत मशरूत हुई। वो जानती थी कि उसने सही काम किया है। उसने एलबर्ट पर भरोसा किया कि वो इस पेंसिल का इस्तेमाल दानिशमंदी से करेगा। जब एलबर्ट घर पहुंचा, उसने अपना कैनवस लगाया और वो बहुत बेताब हो रहा था। वो हर शहर बनाने के लिए जिसकी उसे जरूरत थी। सबसे पहले उसने बहुत ही लजीज पकवानों की तस्तरिया� नहीं हुआ उसने उसे मिटा दिया और फिर से तस्वीर बनाने की कोशिश की पर वो इतना बेताब था कि एक मर्तबा फिर उसने एक अंडे की शक्ल का गोला बना दिया और फिर भी उसका कुछ नहीं हुआ आखिर में उसने अपनी बेचैनी को काबू किया और अल्बर्ट स्केच बनाने लगा इस दफा उसने सब्र रखा और उसने अपने हुनर का इस्तेमाल एक आम की तस्वीर बनाने के लिए किया फौरन एक आम नुमाया हुआ तो ये पेंसिल मुझे वो हर चीज देगी जिसे मैं अहियात से कैनवस पर मुकम्मल शक्ल दे सकूं। जिस बात का एलबर्ट को इल्म नहीं था, वो ये थी कि ये पेंसिल सिर्फ उसके लिए और उसी के इस्तेमाल के लिए बनी है। शहर में कोई भी इतनी बारीकी से मुकम्मल तस्वीर नहीं बना सकता था, जितना एलबर्ट बना सकता था। पिकल को ये पता था, तो उसने वो पेंसिल कुछ इस तरह बनाई कि कोई भी उसे एलबर्ट से चु वो जानती थी कि ये कितना अहम है कि हम किसी भी सुर्देहाल में अपना सुकून ना गवाएं। एक मरतबा जब एलबर्ट समझ गया कि पेंसिल को कैसे इस्तेमाल करना है, तो अब कोई शह भी उसे रोक नहीं सकती थी। उसने वो हर शह बनाई जिसका उसने हमेशा ख्वाब देखा था। लजीज पकवान, फसलें, लिबाज और अपने घर के ल एल्बर्ट बहुत खुश था और बहुत ही आरामदेह जिंदगी जी रहा था पर जल्दी ही ये बहुत ज्यादा ही आरामदेह हो गई खैर अब क्या मेरे पास तो सब कुछ है अब इस पेंसिल से मैं क्या करूं हम्म मैं अपने लोगों की मदद क्यों ना करूं मैं उस चीज की तस्वीर बना सकता हूं जो उन्हें चाहिए जैसा कि उसने फै पहले तो किसी ने भी अल्बर्ट पर यकीन नहीं किया। ओ, चलो भी। लगता है तुम्हारे पास बहुत वक्त है जाया करने के लिए। हे <laughs> ये दुरुस्त फरमाया। क्या अब तुम किस से भी सुनाने लगे हो? ये कोई कहानी नहीं है। रुको, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अल्बर्ट जानता था कि उसके दोस्त को खेतों में काम करने के लिए ट्रैक्टर की जरूरत है, पर पैसों की कमी के चलते वो ट्रैक्टर नहीं खरीद सका था। अल्बर्ट ने फौरन अपना कागज निकाला और बहुत एहतियात से एक ट्रैक्टर की तस्वीर बनाई। ठीक है, तमाम लोग एक तरफ खड़े हो जाएं। कुछ ही वक्त में उस दिन के बाद एल्बर्ट ने अपने बहुत से लोगों की मदद की। उसने अपना यह यहोनर बिना किसी जीजक के हर एक से बाटा। क्लाउडी के लोग फिराक दिल और मेहेंती थे। किसी ने कभी उस चीज के हुजारिश नहीं की जिसकी उन्हें जरूरत नहीं थी। कई दिन गुजर गए और शहर की तफरी के लिए कुछ सैलानी आए। एक सैलानी ज हालांकि वो एक छोटा सा शहर था, लगता था लोग एक बेहतर जिंदगी बसर कर रहे थे। उसने इसकी तहकीकात का फैसला किया, उसने आसपास दर्यावत किया और क्लाउडी के मासूम लोगों ने उसे सब बता दिया। दिलस्मी पेंसिल? या ये हकीकत है? मुझे जाकर इस पेंटर से मिलना होगा। ये सैलानी बहुत ही लालची किस कया और जैसे ही उसने एलबट को देखा, उसने उसको अगवा कर लिया। तुम कौन हो? खामोश। मेरी बात सुनो। इसके लिए मेरे पास पूरा दिन नहीं है। ठीक है? जल्दी करो। मेरे लिए बेशकीमती याकूत पत्थरों की तस्वीर बनाओ और उन्हें अंदर डालने के लिए एक थैली। अभी। एलबट ने अपनी पेंसिल निकाली और वो پر وہ اتنا خوف زدہ تھا کہ وہ بس پتھروں کی ہی تصویر بنا سکا یہ کیا ہے؟ تم نے میرے ساتھ مزاد کیا؟ بھٹو میں خود سے اسے بناوں گا سب سے خوبصورت سونے کی چین وہ سیلانی مصویر نہیں تھا دراصل وہ ڈرائنگ میں بہت پوری طرح ناکامیاب تھا جب اس نے سونے کے اس چین کی تصویر بنانے کی کوشش کی اس و چمکیلا ساپ نمایا ہوا बचाओ। इस दौरान जब सैलानी सांप से दूर भागने की कोशिश कर रहा था, एलबट्टी ने खुद को पोस्टपोन किया और एक बड़ा साफ पिंजरा बनाया। जैसे ही पिंजरा नुमाया हुआ, सैलानी अंदर चला गया और एलबट्टी ने दरवाजा बंद कर दिया। सांप के चले जाने के बाद, एलबट्टी ने पुलिस को बुलाया और उस सैलान और उस सैलानी के लालच को पूरा करने के लिए उसे तस्वीर बनाने के लिए मजबूर किया गया। क्लाउडी में दोबारा अमन कायम हुआ। सबको इस पर नाज था कि एलबर्ट ने कितनी अच्छी तरह से इन हालातों को संभाला था। एलबर्ट ने खुद एक बहुत अहम सबक सीखा था। उसे ये ज्ञान हो गया कि इसका कितना खतरनाक अंजाम हो सकता है। अगर आपको बिना उसने उस पेंसिल को वहीं दबा देने का इरादा किया जिस पत्थर के नीचे उसे वो मिली थी। ये माना जाता है कि वो दिलिस्मी पेंसिल दबी हुई है अलबर्ट के पसंदीदा दरक्त के पास एक दरक्त जिस पर एक छोटी सी परी रहती है।